श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग त्रयोदश अध्याय मधुरभाव का सार तत्व साधक के कठोर अंत संग्राम तथा लक्ष्य असाधारण साधकों के अंदर निर्विकल्प समाधि में अवस्थित रहने की स्वतः प्रवृत्ति श्री रामकृष्ण देव उक्त श्रेणी के साधकों के अंतर्गत है स्वयं साधक हुए बिना साधक जीवन के इतिहास को समझना अत्यंत कठिन है क्योंकि साधना सूक्ष्म भाव राज्य की बात है वहाँ रूप प्रसाद विषयों की मनोहारिणी स्थूल मूर्तियाँ दृष्टिगोचर नहीं होती बाह्य वस्तु तथा व्यक्तियों को अवलंबन कर उपस्थित होने वाली घटनाओं की विचित्र परंपराएं दिखाई नहीं देती अथवा राग रागद्वेषादि द्वंद्व से व्याकुल मानव मन प्रवृत्ति की प्रेरणा से विचलित हो भोग सुख को हस्तगत करने के निमित्त दूसरों को पीछे हटाने के लिए जो प्रयत्न करता रहता है तथा विषय विमुग्ध संसार जिसे वीरता व महत्ता के नाम से पुकारा करता है तद अनुरूप उन्मत्तता तथा उद्यमादि का वहाँ किंचित मात्र भी विकास नहीं है वहां साधक का अपना हृदय तथा हिजगत जन्म जन्मांतर के अनंत संस्कार प्रवाह विद्यमान है और है केवल बाह्य वस्तु तथा व्यक्ति विशेष के साथ संघर्ष उत्पन्न होकर साधक का उच्च भाव तथा लक्ष्य के प्रति आकृष्ट होना और उस भाव के साथ चित्त को एक तान बनाने एवं लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए अपने प्रतिकूल संस्कारों के साथ दृढ़ संकल्प सहित साधक का अनंत संग्राम और है बाह्य विषयों से क्रमशः विमुख होकर अंतरमुखी बनने के के साधक मन की अपने आप में तल्लीनता अंतरराज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रविष्ट हो सूक्ष्मतर भाव स्तरों की उपलब्धि एवं अंत में अपने अस्तित्व के गहनतम प्रदेश में पहुँचकर जहाँ से समस्त भाव तथा अहम ज्ञान की उत्पत्ति हुई है और जिसे आश्रय कर वे अवस्थित हैं उस अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम एकम एव अद्वितीयम वस्तु की उपलब्धि तथा उसके साथ एकीभूत होकर अवस्थिति तदनंतर संस्कार समूह पूर्णतया क्षीण होकर जब तक मन का संकल्प विकल्पात्मक धर्म सदा के लिए नष्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए जिस मार्ग का अवलंबन कर साध साधक मन को पूर्वोक्त अद्वैय वस्तु की उपलब्धि हुई थी विलोम भाव से उसी मार्ग के द्वारा समाधि अवस्था से पुनः लौटकर बाह्य जगत का अनुभव होते रहना इस प्रकार समाधि से बाह्य जगत की उपलब्धि की ओर तथा वहाँ से समाधि अवस्था में पुनः पुनः साधक मन का आवागमन होता रहता है साथ ही सृष्टि के प्राचीनतम युग से लगाकर आज तक के आध्यात्मिक इतिहास में ऐसे कुछ साधकों की बातें लिपिबद्ध हैं जिनके लिए पूर्वोक्त समाधि अवस्था ही स्वाभाविक निवास भूमि थी उन लोगों ने साधारण मानवों के कल्याणार्थ किसी प्रकार बलपूर्वक कुछ दिन के लिए संसार में बाह्य जगत की उपलब्धि भूमि में अपने को आबद्ध कर रखा था श्री रामकृष्ण देव के साधन इतिहास से जितने ही हम परिचित होंगे उतना ही हमें यह विदित होगा कि वे पूर्वोक्त श्रेणी के अंतर्गत थे उनके लीला प्रसंग के आलोचन के द्वारा यदि हम लोगों के अंदर इस प्रकार की धारणा उत्पन्न न हो तो यह समझना चाहिए कि लेखक की त्रुटि ही इसके लिए उत्तरदायी है क्योंकि बारंबार वे हमसे यह कह गए हैं छोटी मोटी एक आधवासना को बलपूर्वक धारण कर उसके सहारे मैं अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे की ओर लाता रहता हूँ अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अखंड के साथ मिलित तथा एकीभूत हो रहने की ओर है समाधि अवस्था में उपलब्ध अखंड अद्वैय वस्तु को प्राचीन ऋषियों में से किसी किसी ने सर्व भावों का अभाव या शून्य और किसी किसी ने सर्व भावों की सम्मिलन भूमि यानी पूर्ण कहकर निर्देश किया है किंतु इस प्रकार कहने पर भी सभी का कथन एक ही है क्योंकि सभी ने उसको सर्व भावों की उत्पत्ति तथा लय का स्थान माना है भगवान बुद्ध ने जिसे सर्व भावों की निर्वाण भूमि शून्य वस्तु कहा है भगवान शंकर ने उसे ही सर्व भावों की सम्मिलन भूमि पूर्ण वस्तु कहकर शिक्षा प्रदान की है परवर्ती बौद्धाचार्यों के अभिमतों को छोड़कर उन दोनों के कथन की विवेचना के द्वारा यह बात सिद्ध होती है